जानकारी नहीं दी बगैर जानकारी को एक्सेप्ट कराना हमारे लिए जो है कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती है इसलिए आपको कॉल करके हमारी कंपनी के माध्यम से ही आपको बैलेंस एक्सेप्ट करा दी जा रही है ओके okay? उसको अपना बैंक अकाउंट में सेंड कीजिए सेंड का ऑप्शन पे टच कीजिए उसको सेंड कीजिए मैं लाइन पे हूँ तो कट जाएंगे बिल्कुल नहीं कटेंगे सर बिलीव कीजिए फोन पे कभी आपका बैलेंस एक रुपया नहीं काटेंगे क्योंकि फोन पे एक सेफ और सिक्योर कंपनी है फोन पे की तरफ से कभी बैलेंस नहीं करते सर ओके आप आपके अमाउंट अड़तालीस बैलेंस में जी इसमें आपका फोन पे अकाउंट में पहले से कितना बैलेंस है इसमें तो बहुत सारा पड़ा है लेकिन वो तो जार जार ना उस ना। नहीं, नहीं, आपका एक रुपया भी नहीं कटेंगे आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़िए और चेक कीजिए बैलेंस आपका सारा अमाउंट वहाँ पे शो कर जाएंगे प्रोसेस को पूरा कीजिए आप तो तो तो तो टच करके यूपीआई पिन डाल के डन करेंगे सक्सेसफुल होकर के वहाँ पे देखिए सारा अमाउंट आपका शो करने लेंगे मैं लाइन पे हूँ ऐसे तो नहीं जी प्रोसेस को पूरा कीजिए बिलीव कीजिए डाल के जो का ऑप्शन पे टच किया आपने आपने आपने जी का ऑप्शन ऑप्शन पे सर आपने? गुण गुण गुण हाँ का पे टच टच किया किया सर सर, प्रोसेस को पूरा कीजिए कीजिए नो no. क्या सर सर सर ऐसे कैसे आएगा नहीं आ रहा सर, आप प्रोसेस को पूरा कीजिए कीजिए कीजिए और चेक की तो लाइन पे सर, आपको किसी प्रकार करके दिक्कत नहीं हुआ होगी लेकिन जैसे को मतलब मैं जैसे किसी को पेमेंट सेंड करता हूँ ना सर हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ, तो वो रिक्वेस्ट डालते हैं ठीक है थीके? हाँ तो रिक्वेस्ट डालते हैं तो ये यही प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू तो मेरे अकाउंट से पैसे उस खाते में जाते हैं ये प्रोसेस तो मैं लंबे समय से प्रोसेस मतलब यूज कर रहा हूँ जी बिल्कुल सर ऐसी प्रोसेस से आप जो बैलेंस ट्रांसफर लेकिन लेकिन मेरे खाते से निकलने का ये प्रोसेस हो तो मेरे खाते में आने का प्रोसेस थोड़ा बहुत अलग होना चाहिए सेम प्रोसेस रहता है देखिए थोड़ा बहुत अलग बिल्कुल है अलग है प्रोसेस आगे करेंगे तभी आपको अलग दिखाई देंगे जब आप वहां से सेंड ऑप्शन पे टच करके यूपीआई पिन डाल के डन करेंगे तो वहां पे आपको एक्सेप्ट अमाउंट आएंगे जिसपे आप टच करेंगे एक्सेप्ट अमाउंट पे टच करने बाद सारा अमाउंट आपका वहां पे शो कर जाएंगे सर ठीक है आप प्रोसेस को पूरा करके आगे कीजिए आगे बढ़ाइए और चेक कीजिए आपका अमाउंट तो ऐसे नहीं कटेंगे मुझे कहा जा रहा है की उसको आप एक्सेप्ट कीजिए नहीं नहीं सुरेश कुमार जी बात कर रहे हैं ना आप कोई दूसरा बात कर रहे हैं सर नहीं मैं सुरेश कुमार बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ, तो मतलब वो चीज मैं कर रहा हूँ तो बहुत बहुत, लो, बहुत लोगों के निकलते हैं पैसे हाथ से चले जाते हैं लेकिन वो कंपनी भी होती है नहीं नहीं नहीं आपका एक रुपया भी बैलेंस नहीं कटेंगे आपको बिलीव नहीं हो रहा तो हमारी मैडम अधिकारी भी है ठीक है मैडम से भी बात करा देंगे आपको प्रोसेस को पूरा कीजिए मैं मैडम के पास कॉल होल्ड पे ले रहा हूँ उनको बात करा दे रहा हूँ ठीक है आपको बिलीव नहीं हो रहा था प्रोसेस को आगे करके फ्लॉक कीजिए और बैलेंस को चेक कीजिए सर आपको एक बात कर रहा हूँ हैलो सर हाँ बोलिए सर मैं ये कह रहा हूँ मतलब यार हजार नौ सौ मुझे क्यों मिले हैं फोन पे मेरे को क्यों दे रहा है सर आपको बताया गया ना सर ये आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य के ही बैलेंस आपको दिया गया देखिए लेकिन लेकिन लेकिन फोन पे ने तो आज दिन तक तो आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिसियली उसके कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम कस्टमर को इतने पैसे दे रहे हैं नहीं नहीं नहीं ऑफिसियली आपको सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाई दे रहा है रेजोर फेस सॉफ्टवेयर प्राइवेट इंडिया कंपनी लिमिटेड कंपनी के माध्यम से ही आपको बैलेंस मिल रही है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से बैलेंस अभी दी जाती है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है एक बहुत बड़ा कंपनी है इसमें से आपको भाग्य विजेता में लगती विनर में शामिल किए दिए थे जिसमें आपका भाग्य विजेता में शामिल हुआ था ठीक है इसके रिगार्डिंग के लिए आपको कॉल किया गया फोन पे कस्टमर केयर से मैं बात कर लेकिन लेकिन मेरा मैं मतलब मेरा नंबर उसमें विनर कैसे हुआ मतलब मैंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया नहीं, नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करना है ये जो फोन पे जो आपने यूज कर रहे ना ये नंबर आपने जो छियानवे वाले नंबर यूज कर रहे ना सर इसमें से नंबर ऐसा चूज किया जाता है जिसका जैसा ट्रांजेक्शन रहता है वैसा ट्रांजेक्शन के पर इसमें आपको चूज किया जाता है आपका जो राजस्थान का एयरटेल का जो नंबर आप यूज करते हैं इस नंबर पे नहीं मैं एयरटेल यूजर नहीं है हाँ तो ये आपका राजस्थान एयरटेल यूजर है आप चेक कर सकते हैं एयरटेल का नंबर है आपने इसको जियो में शायद पोर्ट करा रखे होंगे ये अलग बात है ठीक है हाँ बिल्कुल तो यह राजस्थान का एटल नंबर है इसी नंबर पे एटल नंबर का ही पांच नंबरों का जो है चूज किया गया था जिसमें आपका एक नंबर भागीविधिता में ये भी शामिल था जिसी के इसी के कारण आपको ये कैशबैक आपको मिल पा रहा है सर ठीक है आप इसे आप एक्सेप्ट कीजिए आपको किसी प्रकार की घबराने की दिक्कत नहीं है एक् एक् कीजिए सर उस पर करके सेंड कर लीजिए अपना यूपीआई पिन डाल के डन कीजिए सक्सेसफुल हो जाएंगे बैलेंस आप वहां से एक्सेप्ट कीजिए एक्सेप्ट अमाउंट आएगा एक्सेप्ट अमाउंट पे टच कीजिए आप जो बोल रहे हैं ट्रांजेक्शन का बिल्कुल राइट अमाउंट है लेकिन कि वहाँ अलग आपको दिखाई देंगे जब यूपी आई पिन डाल के डन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट अमाउंट दिखाई देंगे बड़े अक्षर में वो तो सही बात है तो ऐसा करो मैं यूपीआई देता हूँ उसके थ्रू तो सेंड कर दो नहीं नहीं सर हम आपसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं पूछ सकते क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी आप हमारे हमें हमारी तरफ से जानकारी नहीं पूछते लेकिन हमें आपको वो, वो करवा रहे जो हमें नहीं करनी चाहिए नहीं नहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है प्रोसेस को पूरा कीजिए फ्लॉग कीजिए और बैलेंट को चेक कीजिए हो सकता है हमारे रिकॉर्डिंग को भी आप आवाज वॉइस को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी सारा रिकॉर्डिंग होते रहते हैं आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आपको फोन पे कस्टमर सर्विस सपोर्ट से ही कॉल किया गया कोई फैक कॉल नहीं किया गया आपको ठीक है आप जिए प्रोसेस को पूरा कीजिए फ्लो करके बैलेंस को चेक, चेक कीजिए सर वहां पे जैसे आप प्रोसेस पूरा करेंगे एक्सेप्ट अमाउंट आएगा एक्सेप्ट अमाउंट पे टच कीजिए एक्सेप्ट अमाउंट पे टच करने बाद देखिए बैलेंस आपको शो कर रहा है वहां पर सारा सेंड का ऑप्शन पे टच किया आपने नहीं किया सेंट ऑप्शन पे टच कीजिए सर आप सेंट ऑप्शन पे टच कीजिए सर ऐसे पैसे तो पैसे चले जाएंगे मेरे खाते से गॉड प्रॉमिस खाकर के बात कर रहा हूँ आपका एक रुपया बैलेंस नहीं जाएगा सर भगवान कसम भगवान से बढ़कर आपको कोई जानते हैं भगवान से बढ़कर कुछ मानते हैं सर आप भगवान सबसे बड़ा भगवान को हम लोग मानते हैं जो गॉड हम लोग गॉड प्रॉमिस जो खाते है सर भगवान की किस्म खाकर बात कर रहा हूं आपका एक रुपया भी बैलेंस इधर उधर कहीं नहीं जाएगी प्रोसेस को पूरा कीजिए और बिलीव कीजिए सर सेंट ऑप्शन पे टच कीजिए यूपीआई पिन डाल के डन कीजिए सक्सेसफुल होने के बाद आप चेक कीजिए की सर अमाउंट को वहां पे सक्सेसफुल होगा एक्सेप्ट अमाउंट आएगा आपका प्रोसेस को फ्लो कीजिए सर आपने प्रोसेसिंग सर चल रही है यूपीआई पिन डाल के डन किया आपने जी कर दिया सेंट ऑप्शन पे टच कीजिए यूपीआई पिन डाल के डन कीजिए हाँ कर दिया सक्सेसफुल हुआ वहां पे क्या अच्छा बता रहा है आपको तो क्ट कैसे कुछ नहीं। वो तो वापस वापिस पूरा बार आ गई हेलो नहीं कुछ नहीं वो वापिस बाहर आ गए वापस आपने लेट कर दिए इसलिए वापस आप बाहर चले गए सर नोटिसफिकेशन में जाइए दोबारा जाइए लेट नहीं करना आपको नोटिसफिकेशन में जाइए आइकन पे देखिए 4999 थाउजेंड नाइन हंड्रेड का मिला है ना अभी आपको हेलो देखिए नोटिफिकेशन में मिल पा रहा है आपको 4999 हजार का जीरो आई सी आई बैंक से मिल रहा है उससे पहले मुझे एस से मिला था रिक्वेस्ट देखिए वहां पे मिला आपको 4999 हजार का मिला है ना नोटिस्फिकेशन में सर वापिस कॉल करता हूं सर प्रोसेस को पूरा मैडम से बात करना आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है मैडम से बात कर लीजिए आपको मैडम से बात करो दे ठीक है वापस कॉल क्या सर वापस कॉल करता हूँ आपको दिक्कत हो रही किसी कर, क्या? है किसी प्रकार की आप बोलिए सर संतुष्ट नहीं है क्या है नहीं है बोलेंगे खुल के बोलिए सर आपको फोन पे की तरफ से कॉल गया है कोई फैक्ट कॉल नहीं गया नहीं इतना परेशान नहीं करते हम आपको ठीक है इतना परेशान नहीं करते हम आपको इसलिए हम आपको बता रहे आप फ्लिप कीजिए आप कैसे होगा सर फोन पे एक सेफ हो सिक्योर कंपनी फोन पे की तरफ से कभी किसी प्रकार के धोखाधड़ी नहीं की आपको ऑलरेडी मैं बता चुका पहले आपको किसी प्रकार की बोलिए आप मुझे जाने का आपका एक रुपया भी बैलेंस नहीं जाएंगे प्रोसेस को पूरा कीजिए सर विलीव कीजिए आपका एक रुपया भी बैलेंस नहीं जाएंगे मैडम से बात करा रहा हूँ आप लाइन पे वेट कीजिए आप प्रोसेस को पूरा कीजिए आप तो ये मतलब बैलेंस मेरे किस में आएगा हेलो हाँ सर बोलिए सर ये मतलब खाते में आएगा हाँ ये आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएंगे सर अच्छा जा इसमें मतलब फोन पे बस वॉलेट में नहीं जाएंगी नहीं नहीं फोन पे वॉलेट में नहीं जाएंगे सर ये आपका डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जाएंगे डायरेक्ट आपका जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया है ना खाते को जी वही बैंक अकाउंट में जाएंगे आप देखिए प्रोसेस को पूरा कीजिए अभी देखिए नोटिफिकेशन में फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज मिल रहा है आपको अभी उसको एक ऑप्शन पे टच कीजिए और उसके बाद नीचे में देखिए आपका सेंड का ऑप्शन आएगा सेंड का ऑप्शन पे टच करके यूपीआई पिन डाल के डन कीजिए तुरंत प्रोसेसिंग जब होंगे उसके बाद वहाँ पे एक्सेप्ट अमाउंट आएंगे थोड़ा अलग आएंगे वो आपका देखिए चेक कीजिए आप आ रहे आपको वहां पे हेलो नहीं यार चेक कर पा रहे क्या बता रहे आपको वहां पे हेलो नहीं बता रहे प्रोसेस पूरा किया आपने क्या बता रहा है वहां पे कुछ नहीं आ रहा है सर अभी सर आपने प्रोसेस को पूरा किया क्या बता रहा आपको वहां पे सर वो तो वापस बाहर निकल गए थे वहां से तो आप वापस बाहर कैसे निकल जा रहे हैं सर देखिए वहां पर नोटिसफिकेशन में यहां से मैं डाल रहा हूं जैसे नोटिस्फिकेशन आप जाइए घंटी वाले पे नोटिस्फिकेशन में जाइए घंटी वाले पे जाइए सर वहां पर देखिए आपको बैलेंस शो कर रहा है चार का हेलो सर बोलिए सर देखिए मिल पा रहा है सर आपको में रिक्वेस्ट मनी फ्रॉम योर फोन पे ऑन अप्रूविंग गड़बड़ मामला लग रहा है मेरे को सर क्या सर सर ये गड़बड़ मामला है थोड़ा ने ने कोई गड़बड़ मामला नहीं लग रहा आपको देखिए आपको बिलीव नहीं हो रहा मैं मैं है तो कोई गड़बड़ मामला नहीं भगवान को मानते है ना नहीं मानते सर ये बोलिए आपको नहीं, नहीं, नहीं मानता आप भगवान को नहीं मानते होंगे लेकिन क्या हम लोग मानते हैं भगवान को नहीं भगवान को नहीं मानता हूँ मैं अम्बेड करवादी हूँ और अम्बेड करवादी हूँ अंबेडकरवादी वादी हूँ सर अंबेडकरवादी वादी हाँ अंबेडकर वादी है तो गॉड को मानते हैं ना सर आप लोग सर मैं गॉड को नहीं मानता हूँ अंबेडकर वादी हूँ लेकिन सर मैं मतलब इस चीज़ में थोड़ा मतलब थोड़ा ये मतलब ससेत हूँ सर से साइबर सिक्योरिटी वगैरह इसमें सर हैकिंग मतलब मतलब सर इसमें थोड़ा तो सर, कुछ आपको वैसा कुछ नहीं है सर सर ऐसा है की जब मैं स्टडी करता हूँ तो ऐसे जो सर आप मेरे से जो करवा रहे हैं ना सर जी उसके लिए हमें वहां से स्पेशली अवेयर किया जाता है कि कभी ऐसा हो तो ऐसा मत करना मतलब मैं स्पेशली इसी मतलब इसी फील्ड में स्टडी कर करा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता थोड़ा थोड़ा मतलब लेकिन वैसे सर ऐसे नहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आप प्रोसेस मेरे को दिक्कत इसी में नहीं है सर जी, मेरे को मेरे को दिक्कत किसी भी नहीं सर ये सब अलग अलग बंदे होते हैं सर वो सब करते हैं मैं उनको नहीं कहता हूँ कोई कोई करता है तो वो अपने लिए कर रहा है तो उसको मतलब उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सर सर जैसे ही सर ये सर होने के बाद सर मेरे साथ तो गलत होगा ना नहीं आपके साथ में किसी प्रकार की गलत नहीं होगी मेरे साथ ये सर गलत होगा क्योंकि ये चार हजार नौ रुपए ना सर वो मेरे खाते से निकल जाएंगे ठीक है सर उसके बाद में आपको कॉल करूंगा तो आपका फोन बंद आएगा ठीक है सर नहीं, और नहीं, सर मैं ये नहीं चाहता हूं इससे पहले सर मैं कई दफा सर इसके मतलब मैं कई रिक्रूटे पढ़ चुका हूँ सर इसी फील्ड में जुड़े हुआ हूँ मतलब मतलब मतलब बैंक मुझे मतलब कभी कभी बुलाते हैं आओ और मतलब हमारे कस्टमर को मतलब कुछ ऐसे आर्टिकल के दो ताकि ये मतलब कई रोज बैंक के शकर लगाते हैं सर की मेरे खाते से इतने उड़ गए कितने उड़ गए दो तीन बार अखबार में मतलब आर्टिकल दिखवा चुका हूं कि कभी भी किसी प्रकार का कुछ अगर इस प्रकार की अगर मतलब आपके पास कोई परमिशन मांग रहा है या फिर कोई अकाउंट नंबर कुछ भी मांग रहा है मत दो कई बार आर्टिकल लिख चुका हूँ कई बार वो सब कर चुके हैं सर वो लेकिन फिर भी लोगों के पैसे निकल जाते फिर वो आते हैं सर हमारे साथ ये हो गया मैं हम कुछ नहीं कर पाते सर मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ सर ऐसे वो निकल जाते निकल नहीं कर पा रहे को एक, एक केस भी हम रिकवर नहीं कर पाएज तो किए मतलब, मतलब पा नहीं नहीं नहीं कैसे कर सकता मैं इसी फील्ड में लोगों को जागरूक कर रहा हूं और अगर मेरे साथ ये हो जाए तो सर मैं, मैं कल कल की मीटिंग में वहां जाके मतलब दिमाग में यह चीज रहेगी कि तेरे चार हजार नौ सौ निकल गए और तुम हमें बता रहा है बिल्कुल बिल्कुल सर आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल राइट समझ रहे हैं लेकिन की आपको कोई फैक कॉल नहीं की गई आप प्रोसेस को पूरा करके आइए फैक कॉल नहीं की मतलब जैसे ऐसा है कि मैं मतलब ये तो पक्का है कि फोन पे ने ऑफिशियली ऐसे कोई अभी तक तो घोषणा की नहीं है अगर की होती तो ट्विटर पर आ जाती ट्वीट पर या फिर फोन पे नोटिफिकेशन में या फिर कहीं पर भी शो कर जाती है और लोग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगते हैं छोटे छोटे दस रुपए का कैश बैक मिलता है तभी वो ट्विटर पर ट्रेंड करने ये बहुत बड़ी रकम है सर अगर रेंडमली सभी को तो दी जा रही होती तो सर कुछ ना कुछ तो सूचना हमारे पास भी आई होती सर सभी का काम होता है अपना अपना काम होता है सब काम करते हैं लेकिन सर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ सर आई एम सॉरी ओके